संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व धित के पुत्रों का जन्म और नाम वैश्व पायन जी ने कहा एक बार महर्षि व्यास हस्तिनापुर में गांधारी के पास आए गांधारी ने सेवा सुशोषा करके उन्हें बहुत ही संतुष्ट किया तब उन्होंने उससे वर मांगने को कहा गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान सौ पुत्र होने का वर मांगा इस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 और पीछे गांधारी के अन्य पुत्र उत्पन्न हुए यह बात कही जा चुकी है कि दुर्योधन का जन्म होने के पहले ही युधिष्ठर का जन्म हो चुका था जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ उसी दिन परम पराक्रमी भीमसेन का भी जन्म हुआ था दुर्योधन जन्मते ही गधे की भांति रेखने लगा उसका शब्द सुनकर गधे गीदड़ गिद्ध और कौवें भी चिल्लाने लगे आंधी चलने लगी कई स्थानों में आग लग गई इन उपद्रों से भयभीत होकर धृतराष्ट्र ने ब्राह्मण भीष्म विदुर आदि सगे संबंधियों तथा कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों को बुलवाया और कहा हमारे वंश में पांडुनंदन युधिष्ठिर ज्येष्ठ राजकुमार हैं उन्हें तो उनके गुणों के कारण ही राज्य मिलेगा इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है युधिष्ठिर के बाद मेरे इस पुत्र को राज्य मिलेगा या नहीं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 और आत्मकल्याण के लिए सारी पृथ्वी का भी त्याग कर देना चाहिए सबके समझाने बुझाने पर भी पुत्र स्नेहवश राजा धित्राष्ट्र दुर्योधन को नहीं त्याग सके उन 101 सौ टुकड़ों में 100 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई जिन दिनों गांधारी गर्भवती थी और धित्राष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी उन दिनों एक वैश्य कन्या उनकी सेवा में रहती थी और उसके गर्भ से उसी साल धृतराष्ट्र के युजस्सु नाम का पुत्र हुआ था वह बड़ा यशस्वी और विचारशील था जन्मेजय धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम क्रमशः ये है दुर्योधन सबसे बड़ा था और उससे छोटा था युजस्सु तदनंतर दुस्सासन दुस्सह दुशा, दुस्सल जलसन इत्यादि कन्या का नाम दुस्सला था ये सभी बड़े सुरवीर युद्ध कुशल तथा शास्त्रों के विद्वान थे धित्राष्ट्र ने समय पर योग्य कन्याओं के साथ सबका विवाह किया दुस्सला का विवाह समय आने पर राजा जयद्रथ के साथ हुआ